राम कथा गिरिजा मै बरनी कलिमल श मनोमलहरणि संस्कृति रोग सजीवन मूरी राम कथा गा वहीं श्रुति सूरी एहिम रुचिर सप्तोपाण रघुपति भगवत केर पंथाण मार्ग हे गिरजे मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाशक नाश के लिए संजीवनी जड़ी है वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं इसमें सात सुंदर सीढ़िया हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जिस पर श्रीहरी की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है मन कामना से पावा कथा अनुमोदन करही ते गोप निधि तरही सुन सब कथा हृदय भाई गिरीजा बोली गिरा नाथ कृपा गत गदेहा राम चरण उपज नव नेहा जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं, जो इसे कहते, सुनते और प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं याज्ञ बल्क जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली स्वामी की कृपा से मेरा संदेश जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया मैं कृत कृत्य भय अब तव प्रसाद प्रसादेश भगत दृढ़ बेते सकल कलेष हे विश्वनाथ आपकी कृपा से अब मैं कितार्थ हो गई मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए नष्ट हो गए यह शुभ संभोद भवभन जन गन जन संदेहा जन रंजन सजन प्रिय राम उपासक अहि समियहके कछ नाह रघुपति कृपा जथाम पावन चरित सुहावा शंभु उमा का यह कल्याण कर्मकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है जन्म मरण का अंत करने वाला संदेहों का नाश करने वाला भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है यही कलिकालन साधन जो जाग ज जप जा त्रृप व्रत पूजा राम ही सुमेरिय गाइय राम संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही जासुपवित जासुपति पावन बड़ बन बाना का श्रुति संत ताहि भजे तज राम गति पुराण तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है बस श्री राम जी का ही स्मरण करना श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई